एंड ओ शो ठॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर सेवन सुमिर बब रे कहात बुलाना हो नाम सुमिर बब रे मटिका बना पुतला संग साना हो एक दिन हंसा चले बसे घर बार बीर हो नाम सुमिर मनम वरे नाम सुमिर बनबा बरे निसीधिया रे कोठ रि दुझे बाती हो बाह पक जम ल चले को संगन साथी हो नाम सुमीरम बामीरम बावरे नाम गजरथ घोड़ा पाल की अरुस कल समा हो एक दिन तजी चल जाएंगे रानी आ राजा हो नाम सुमिर मन बाम सुमिर मन बाबर से पर बैठा सुवन लाल पर देख भुला न हो मारत ट मुबाउ धीरना फिरी पाचे पर हो नाम सुमी रमन बे नाम सुमिर भन बारर के तू भून ग ना हो जग जीवन दास चारी कहता सबको वहा जाना हो नाम सुमिर कहा बािरत भु लाना हो नाम सुमिर मनबा रे नाम बिनु नहीं को के निस्तारा नाम बिनु नहीं को के निस्तारा ज्ञान पर तू ज्ञान तत्ते मैं मने समझे बेचार कहा भय जलप्रात अनहे का भय किए अचार कहा भये माला पहीरेते का दिए तिलक कहा भये व्रत नहीं त्यागे का दूध आहारा आहारय भय न के तापे कहा लगा छार कहा उर्धम खधो महीटे कहा लोन किए न्यारा कहाँ भय बैठे ठाडते का मी किहे अमारा का पंडिताइ का बकताई का ज्ञान पुकारा गृहिणी त्यागी कहा बनवासा का भय तन मन मारा प्रीति बिहणी हीन है सब कछु भूला सब संसारा मंदिर कहू नहीं धावे हु अजपा जप अध गगन मंडल मनी बर देखी सो है सबते नारा जे ही विश्वास तह लो लाग ते ही तम सवार जग जीवन गुरु चरण सिर छोटी भरम खे जर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 जो उसके शब्दों को पीलेंगे उनको भी नशा आने लगेगा चाल है मस्त नजर मस्त अदाम मस्ती जैसे आते हैं वो लौटे हुए मैखाने से जो मंदिर गया सच में मंदिर पहुंचा वो ऐसे ही लौटेगा जिस हम मधुशाला से लौटता हो मंदिर असली मधुशाला है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 खोया बहुत सम्राट थे भिकमंगे हो गए आज बेटा हाथ फैला है खड़ा तो तुम्हारे पास देने को एक पैसा भी नहीं यह क्या पाना हुआ क्या कमा के लौटे हु मां यह कह रही थी लेकिन बुद्ध ने राहुल के फैले हुए हाथों तो में अपना भिक्षा पात्र दे दिया और कहा तेरी दीक्षा हो गई तू भी भिक्षु हुआ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 टेनिसन अपने को ही अपना नाम पुकारते देखकर एक सन्नाटा छा जाता है पुकारने वाला कोई और हो जाता है टेनिसन कोई और हो जाता है मैं साक्षी मात्र रह जाता हूं सभी नाम उसके हैं तो टेनिसन भी उसी का नाम है अल्लाह ही क्यों और रहमान ही क्यों और राम ही क्यों मगर जिस राग लग जाए राग राग की बात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 यह रेल के इंजन पर सवार होकर गया आते मगर रंग काला काला रंग प्रतीक है अंधकार का मौत अंधकार में घटती मौत अंधकार की घटना है बस इतना अर्थ लेना दिया जल जाए तो फिर मौत नहीं प्रकाश अमृत थे ऋषियों ने उपनिषिद्ध में गाया है तमसो मां ज्योतिर्गमे मुझे तमस से ज्योति की ओर ले चलो मृत्योर मां मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो अस्तो मां मुझे असत से सत की ओर ले चलो ये तीनों पर्यायवाची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 जिंदगी जैसा प्यारा शब्द इस व्यर्थ की श्रृंखला को देना नहीं ज्ञानी कहते नहीं निश अंधेरी कोठरी दूजे दिया ना बाती हो इसको क्या खाक जिंदगी कहते हो रात दिन अंधेरा है निस्सी अंधियारी कोठरी दूजे दिया ना बाती हो न तो दिया है न बाती है अंधेरा ही अंधेरा है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 फूल को देख के समझता हो कि फल है लाल है सुर्ख है रस भरा है सेमर पर बैठा सुबह लाल फर देख भुलाना हो मारा टोंच भुआ उघराना फिर पाछे पछताना हो लेकिन सेमर का फूल उस पर चोंच मारी फल के लिए मारी थी लेकिन सिर्फ कपास उड़ गई कुछ हाथ ना लगा ऐसी ये जिंदगी है जहां तुम फल देख रहे हो सेमर है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 उस भीतर छिपे हुए प्राण को शस्त्र छेद नहीं पाते ना हम दहती पावका उस भीतर छिपी हुई आत्मा को उस मुझ को आग भी नहीं जला पाती मगर कैसे उसकी पहचान हो कौन हमारा दर्द बटाए कौन हमारा थामे हाथ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 किसी ने कुछ किसी ने कुछ इतनी छोटी छोटी बातें तुम जो कर रहे हो इनसे क्या सार है यह देह जिसमें घी जाता है जल जाएगी फिर चाहे घी डालो और चाहे ना डालो यह देह जिसमें नमक जाता है मिट्टी में मिल जाएगी फिर नमक डालो कि ना डालो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 आदमी अद्भुत है और आदमी का मन इतना मूल है इतना पागल है कि बाहर की व्यर्थ की बातों में बहुत ज्यादा रस ले सकता है राग भी लगा सकता है और राग श्रृंगार बन सकती बस चूक गए राग का प्रतीक था कि शरीर राग से ज्यादा नहीं है यह याद रहे यह पहचान रहे वो जो आग जला के बैठ जाता है फकीर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 तो चूक हो गई तो तुमने प्रतीक को सब कुछ समझ लिया कहा उर्धमुख धूमई घोटे कहां लोन किए न्यारा नहीं होगा कुछ लाभ नमक छोड़ो ये करो वह करो कहा भय बैठे थाने ते कहा मौनी की है अमारा कुछ नहीं होगा खड़े रहो कि बैठे रहो कि एक टांग पे खड़े रहो कि सदा के लिए खड़े हो जाओ कि सदा के लिए बैठ जाओ